देवी भागवत सातवां स्कंद है विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन व्यास जी कहते हैं राजन पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे भद्रे यह बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही है तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझ पापी को याद नहीं है हाँ हाँ सुचिस्मिते मैं तुमको बेच डालू तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भामनी तुम यह अप्रिय वचन कैसे कह रही हो राजन स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया उपरयुक्त तो बातें कहकर वे भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की थीमा नहीं रही अपने पतिदेव से करुणापूर्वक यह वचन कहा महाराज यह किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया जिसके परिणामस्वरूप आप आज दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमता पूर्वक दे डाली देवी पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज पृथ्वी पर पड़े हैं हाँ महान दुख की बात है देव इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा अभिप्र अप्रिय कार्य कर दिया जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्खित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था उससे वह अत्यंत संतप्त थी उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था उसने माता और पिता की ओर देख कहा पिताजी पिताजी मुझे अन्न दीजिए माता मुझे भोजन दो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मेरी जीव सूखी जा रही है राजन इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आप पहुँचे वे क्रोध में यमराज की तुलना कर रहे थे अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मुरछा आ गई वे पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े तब विश्वामित्र ने जल के छीटे देकर उनसे यह वचन कहा राजेंद्र उठो और अपनी अभिष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो क्योंकि ऋणियों का ऋण प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है मुनि ने ठंडे जल के जो दिए थे उससे होश में आकर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा तब द्विजर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे विश्वामित्र ने कहा राजन तुम्हें यदि धैर्य अभीष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं, सत्य के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है तथा स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है यदि 100 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पड़ने पर रख दिए जाए तो उन 100 अश्वमेध यज्ञों से एक सत्य ही बढ़ जाएगा परंतु इन सब बातों के कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन मुझे तो तुम तुरंत मेरी दक्षिणा दो राजन यदि तुमसे दक्षिणा न मिली तो देखो सूर्य के अस्ताचल ही मैं तुम्हें अवश्य श्राप दे दूंगा इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा सूरजी कहते हैं इसी समय की बात है वेद के पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से बाहर निकले बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी उस समय वे तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे उन्हें सामने इससे देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा प्रभो ब्राह्मण तीन वर्णों के पिता कहे जाते हैं पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता ही है यह बिल्कुल निश्चित है अतः मेरी संपत्ति है कि इनसे कुछ कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए